उस स्थायित्व के लिए आपको मन की एकाग्रता की नितान हो तो सकता है मैंने बार बार कहा इस सौभाग्य दुर्भाग्य के निर्माता हम ही हैं यह वह है मूल सत्य है जो कल भी सत्य था आज भी सत्य था और भविष्य में भी सत्य रहेगा हम बहुत कुछ धर्म ग्रंथ पढ़े लें से हमारा कल्याण नहीं होने वाला सत्यनारायण की हम कथा सुनते हैं भागवत सुनते हैं अधिकांश चीजें कहानियों पर आधारित रहती हैं सत्यनारायण की पूरी कथा सुनते हैं उस कथा में आपको सार क्या मिलता है सुनाने वाला भी अज्ञानी है और सुनने वाला भी अज्ञानी है सुनाने वाला कभी नहीं कहता सत्यनारायण भगवान की किस तरह पूजा करना है कौन से मंत्र का जाप करने में वास्तुकता से कल्याण होगा उसमें कथा ही पूरी उल्टी लिखी हुई है कि सत्यनारायण भगवान की कथा न सुनने से व्यक्ति छोड़ करके चला गया ऐसी घटना घटित हो गई और जब आकर कथा सुना तो उसके साथ ऐसा पर, फल मिल गया कथाएं और कहानियां सुनने से कभी किसी का कल्याण नहीं होता हमें वह विशिष्ट मंत्रों का उच्चारण करना होता है साधक का जीवन जीना होता है जन कल्याणकारी जीवन जीना होता है टीबी सीरियलों में हम जिस तरह देखते हैं उससे प्रभावित हो जाते हैं तत्काल क्योंकि जिस तरह आप मनमस्तिष्क किसी को किराए पर दे चुके होते हैं, किसी को गिरवी दे चुके होते हैं आप बसीभूत हो चुके हैं उन टीबी सीरियलों के आप अपने आप को धर्म के बसीभूत करना ही नहीं चाहते सतोगण के सतोगुण के बसीभूत करना ही नहीं चाहते आपको रजोगुण और तमोगुण प्री लगता है वह सीरियल प्री लगते हैं जिनमें कोई सार नहीं है जो निस्सार है जिनका कोई आधार नहीं है आप टीवी वी सीरियलों में देखते हैं कि देवी देवताओं के सामने किस तरह एक हीरो जाता है और किस तरह एक उस तरह प्रकट के सामने निवेदन करता है के आपके चोरों में आ गया हूं आज भी अगर मेरी कामना पूर्ति नहीं तो यह हो जाएगा ऐसा कर लूंगा ऐसा कर लूंगा, लूंगा। दोबारा चौखट में आऊंगा नहीं आप जैसे एक मिनट के अंदर उनकी कामनाओं की कामना पूर्ति हो गई ऐसा कभी होता नहीं धर्म बहुत कुछ अलग है इसमें वास्तविकता का आपके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए किसी आप देखते हैं कि कृष्ण का सीरियल चल रहा है नीतीश भरद्वाज किस तरह मुस्कुरा है कि आप इसी तरह कृष्ण मुस्कुराते होंगे आपको एहसास है कृष्ण का जीवन कितना संघर्ष में व्यतीत हुआ है कितने क्षण उनकी मुस्कुराहट में गुजरे होंगे सीरियलों में दिखा देना और वास्तविकता का जीवन जीना कितना संघर्षपूर्ण होता है इसमें बहुत कुछ फर्क होता है आप देखते हैं कि सुदामा ने किस तरह सुदामा के कृष्ण ने तत्काल उनके महल निर्माण करा दिए हमारे गुरुदेव जी पूर्ण बैठे और क्यों नहीं महल निर्माण करा रहे कभी उस गहराई में जाना नहीं चाहते जिस तरह सीरियल आप देख लेते हैं वास्तविकता उससे बहुत कुछ परे होती है न तो आप सुदामा का जीवन जी सकते हैं न वह है विचारधारा आपके अंदर आ सकती है न वह संघर्ष करने की क्षमता आपके अंदर है कि सुदामा जैसा योग्य साधक सुदामा जैसा जिसके अंदर इतनी योग्यता थी जितनी उस काल में किसी के पास नहीं थी अनेकों राजा महाराजा उसको प्रलोभन देते थे आवश्यकता से ज्यादा दान दक्षिणा देने के लिए तैयार थे मगर फिर भी वह अनित करने वाले राजाओं की शरण में जाने के लिए तैयार नहीं था भिखारियों का जीवन जी रहा था बच्चे भूखों मर रहे थे फटे कपड़े पहन रहा था घर में सुख शांति दुर्भाग्य के रूप में आ, आकर खड़ी हो गई थी मगर फिर भी उसने समझौता नहीं किया था उन राजाओं की शरण में नहीं गया था जो उन्हें बहुत कुछ दे सकते थे उसके पास उस काल में इतना ज्ञान था जो दूसरे कर्मकांडी ब्राह्मणों पुजारियों के पास नहीं था क्या आपके अंदर वो स्थिरता आ पाती है यदि आपको अभी अभिप्रलोभन का आप यहां मेरे चिंतन सुन रहे हैं आपको लग जाए कि कोई व्यक्ति वहां पर खड़े होकर एक एक लाख रुपए पचास पचास हजार मैं क्या कह रहा हूं पांच सौ रुपए बांट रहा है तो मैं समझता हूं कि यहां पे पचहत्तर प्रतिशत जनता उठकर के जा चुकी होगी आप यहां मेरे चिंतन सुन करके जाए कल को गलत रास्ते से आपको लाभ के क्रम मिलने के नजर आने लगे तो ठीक है के चिंतन इस से सुने तो से निकाल दिए आज हमको लाभ चाहिए क्षणिक लाभ चाहिए क्षणिक सुख और शांति चाहिए क्षणिक विषय विकारों की अगर हमारी पूर्ति हो रही है तो वे हम तत्काल भटक जाते हैं आप फुदामा बन करके तो देखें यदि आप फुदामा बन गए तो आपका गुरु आपको विश्वास दिलाता है कि जो कृष्ण ने फुदामा को नहीं दिया था उससे सौ गुना ज्यादा आपको दे सकता पात्रता तो हाफिल करो गुरु के उस संकल्प को देखो जो गुरु ने यहां के संकल्प बने कबारों का जिस क्षेत्र को अंधारी कहा जाता था अगर कलिकाल में सामर्थ्य हो तो गुरु ने जो आप कहते हैं गुरु में करने की क्या समर्थ क्या एक सामान्य मानव है सामान्य मानो में अगर वह सामर्थ्य हो तो ऐसे सामान्य मानो समाज के बीच से निकल के आया मैं ऐसे कुछ क्षेत्र बता दूंगा अगर उनके अंदर हो शक्ति हो तो उन स्थानों को चेतन और जागृत करके दिखाएं और आपका गुरु प्रारंभ में चैलेंज देकर कहता है कि ये इस स्थान को धर्मधुरी बनाकर रहूंगा अगर कलिकाल में सामर्थ हो तो रोडे अटका कर देखे चूंकि मैंने संकल्प एक विचारधारा से जोड़ा है मेरी ऊर्जा उस दिशा में कार्य कर रही है कि मैं इस जड़ स्थान को चैतन बनाऊंगा एक ऐसा क्रेंद बनाऊंगा जहां पर आप लोगों की बैटरियां जब डिस्चार्ज हो तो इस स्थान पर आकर बैटरियों को चार्ज कर सके यह शरीर आपके सामने रहे या ना रहे उसी तरह जिस तरह इस, इस को चैतन्य कर रहा हूं उसी तरह आपकी आत्माओं को भी उतनी चैतनता प्रदान कर रहा हूं चूंकि मैं समान भाव से दोनों भावों को लेकर चलता हूं किसी में अंतर नहीं पड़ने देता जो जो इस का विकास कर रहा हूं इस को चेतन बना रहा हूं उतना समाज के अंदर परिवर्तन भी डालता जा रहा हूं मैं समाज के बीच जाऊं या न जाऊं समाज के बीच रहूं या ना रहूं क्योंकि प्रकट सत्ता ने जो मुझे आशीर्वाद प्रदान किया है और मेरे इस जीवन की जो कर्म साधना है और मेरे मूल स्वरूप की जो कर्म साधना है उससे ऐसा कोई कारण ही जो मेरे लिए असंभव हो मगर इसका तात्पर्य नहीं कि मैं हर जगह वही कार्य फिरूंगा मैंने एक लक्ष्य और संकल्प लिया है आपकी विचारधारा से मेरी फौज की विचारधारा नहीं बनेगी मैंने निर्णय सोच समझकर उस प्रकट सत्ता के निर्देशन में लिया है कि समाज का हित किस प्रकार कर सकता हूं आपकी आत्माओं का कल्याण किस प्रकार कर सकता हूं मेरी पूरी ऊर्जा केवल उस दिशा में समर्पित है जब कभी थोड़ा बहुत समय मिलता है या कभी चिंतन मेरे होते या किसी क्षेत्र विशेष मैंने मेरे बार बार कहा कि वो सुपर कंप्यूटर आपके अंदर फीड है आप अपने दुर्भाग को आमंत्रण देते हैं और उस दुर्भाग्य के परिणाम भोगते हैं मगर जब आप कभी ज्यादा व्यथित होते हैं, जब लगता है कि आप बिल्कुल आप असमर्थ से हो गए अब अंतिम श्रेणी में आपको कोई रास्ता नहीं नजर आ तो प्रकट सत्ता भी सहायता करती है उसी तरह कभी कभार आपको और सदमार्ग पर खींचने के लिए आपको सही दिशा में जाने के लिए आपकी छोटी मोटी कामनाओं की जिनकी पात्रता भी आप नहीं रखते उन पात्रताओं की भी पूर्ति कर देता हूं मगर वास्तविकता की पूर्ति वास्तविकता की आपकी कामनाओं की पूर्ति उसी में निहित है कि जो जो आपकी आत्मा की चेतनता जागृत होगी तो उसमें स्थायित्व तो मिलेगा आपके एक छोटी सी कामनाओं की आज पूर्ति कर दूंगा कल का क्या होगा कल को तो समाज फिर उसी तरह पतन के मार्ग में जाएगा कल जब आपके सामने दूसरी समस्या खड़ी हो गई जीवन में आप सुख और उपभोग भोग लें जब आप नवीन जीवन प्राप्त करेंगे तो आप इसे और पतन के मार्ग पर ही तो जाएंगे आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ेगा आपके अंदर कर्म साधना करने की सामर्थ्य नहीं हासिल हुई होगी आपका गुरु जो कहता वही करता है आपका गुरु बार बार कहता कि प्रकट सत्ता जो किसी साधकों के जीवनों में उस तरह के संघर्ष की स्थितियां ना डाली हों, वह मेरे जीवन में डालें। आप लोग समस्याओं से भक्त हैं और मैं समस्याओं का आवाहन करता हूं कि जब समस्याएं आएंगी और उनके निदान की सामर्थ्य में प्रकट सत्ता के चरणों से मांगूंगा तभी तो मुझे मिलेगी और जब मुझे मिलेगी वह कर्म साधना करने के सामर्थ्य हाफिल करूंगा तो उतना कार्य करने के सामर्थ्य स्थायी रूप से आ जाएगी उसी तरह यदि आप क्षणिक प्रलोभनों में न पड़े क्षणिक भटकाओं में न पड़े एक निर्णय ले कि वास्तव में हम अपनी समस्याओं का निदान किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं एक वह रास्ता जो स्थायित्व का रास्ता है एक वह रास्ता है जो सत्य का रास्ता है धर्म का रास्ता है प्रकट सत्ता का निर्देशित मार्ग है मानवता का मार्ग है एक वह मार्ग है और एक अस्रत्व तो का मार्ग है अनित अन्याय अधर्म का मार्ग है क्योंकि प्रकट सत्ता ने एक शक्ति सामर्थ आपको दी है आपको धन की आवश्यकता आप किसी व्यक्ति को जाकर लूट सकते हैं किसी व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं क्योंकि एक उसमें प्रकट सत्ता आपको रोकेगी नहीं क्योंकि उस शक्ति को प्रकृति ने आपको सर्वस्व अधिकारी बना रखा है जिस तरह अगर मैं चाहूं तो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकता हूं अगर मैं मान सम्मान समाज में लूटने का प्रयास कर लू तो मैं नाना प्रकार की घटनाएं के बाद एक उपस्थित कर लूंगा मुझे आप जैसे जो यहां पर बैठे सामान्य जीवन जीने वाले समाज के व्यक्ति बैठे हैं कि अगर एक अमीर खानदान का कोई व्यक्ति यहां उपस्थित होगा तो कम से कम निन्यानवे व्यक्ति सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति यहां उपस्थित होंगे मैं भी चाहूं तो मुझे कोई समस्या होगी ये आश्रम का निर्माण शायद वर्षो में ही पूर्ण हो सकता है किसी भी बड़े बड़े ऐसे व्यक्तियों को पकड़ सकता हूं उद्योगपति लखपति करोड़पतियों को जिनको कह सकता हूं कोई भी समस्या लेगा क्या हो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा और मेरा यह कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए मगर मैंने कहा जो कार्य मुझे पूर्ण करना है उसकी सामर्थ्य प्रकट सत्ता ने मुझे दी है और मैं सौ इस कार्य में सहयोग केवल उन्हीं कह लूंगा जिनके अंदर पात्रता होगी जो पूर्ण भावना से कोई क्रम समर्पण करने का निर्णय लेंगे जो मेरे अपने बन चुके होंगे जिनको मैं कुछ कदम बढ़ा चुका हूंगा जो इस स्थान को अपना मान चुके होंगे जो अपना मानकर कार्य कर रहे होंगे अतः उस सदमार्ग की उस मूल रहस्य को समझने की जरूरत है कि प्रकृति सत्ता हमारे साथ कभी अन्याय नहीं करती हम चाहे जिस प्रकार जिस तरह के कार्य करते हैं प्रकृति सत्ता ने हमें वह कुछ दे रखा है कि अगर हम हजारों जन्म कोढ़ियों का जीवन नहीं है आप आज सत्ता बार बार हमें ठोकर मारे बार बार हमें अपने दूर भगाए तब भी मेरा बार बार यही चिंतन है बार बार यही कहना है कि चाहे जितने कष्ट भोगने पड़े आपको फिर भी उस प्रगत सत्ता के चोर में बार बार नतमस्तक होना चाहिए उस सत्ता सत्ता का धन्यवाद देना चाहिए कि हमें सब कुछ दिया है और अगर हम अपना दुर्भाग्य बुला रहे हैं तो उसके जिम्मेदार हम स्वतः उसमें कोई दूसरा हम, हमको और कोई ऐसा नहीं कि दूसरा उसमें कोई दंड का अधिकारी बन रहा हो मगर गुरु में सामर्थ्य होती है कि आपके दुर्भाग्य को मोड़ देता है मैंने बार बार उन बातों को समझा करें एक नहीं सैकड़ों घटना है हरियाणा के भी रेंजर रणधीर सिंह जी सामने बैठे हुए हैं खड़े हो जाएं मैं इनको कम कब क्योंकि आप देखें समझे इनके गांव का व्यक्ति था जिसके लिए मैंने पत्र लिखकर छह महीने पूर्व बताया था कि फला व्यक्ति की मृत्यु इस समय पर इस को हो जाएगी मैं एक घटना की बात नहीं कह रहा मैं इस तरह चाहूँ तो सबको बता सकता हूं मगर मेरा कार्यक्षेत्र तो नहीं है जब तक मैं इन वस्त्रों में नहीं था समाज आ, यहां के लिए मैं संकल्पित नहीं हुआ था एक क्रेंद विशेष के लिए तब तक मुझे जितना स्वतंत्रता माने दे रखती रखी थी और समाज को चिंतन देने के लिए कुछ कार्य करने जरूरत थे उस तरह के कुछ न कुछ कार्य समाज के बीच कर दिया करता था बड़े सरलता से वहां भी मैंने एक सदस्य को बता दिया कि यह व्यक्ति इतने दिन के अंदर खत्म हो जाएगा अगर चाहो तो बचाया जा सकता मैंने कोई धन की कामना नहीं की थी मैंने कहा था फला जगह मेरा यज्ञ हो रहा अगर वहां उपस्थित हो जाओ तो मैं तुम्हें जीवनदान दे सकता हूं गुरु के लिए कोई कार्य देना करना कठिन नहीं रहता म, मगर हर कार्य में समय लगता है साधना देना पड़ता है आज मैं किसी संकल्प से बंध चुका हूं अब अगर मैं चाहूं कि पंद्रह दिन के लिए अलग कि किसी अनुष्ठान में बैठ जाऊं तो आप लोगों के साथ विश्वासघात करूंगा क्योंकि मेरे समानता तक चिंतन या कुछ ही अपनी साधना कांश मैंने उन चिंतनों में डाल रखा है कि कभी जरूरत पड़ने पर कभी आवश्यकता पड़े तो किसी की मदद अलग से कर सकू उस को वहां पर बुलाया गया लोगों ने मेरे पत्र का भी मजाक उड़ा दिया कि लोग इस तरह शंका भरी देते हैं लोगों के अंदर भय भय जबकि मेरे द्वारा कभी आज तक आप लोग भी जुड़े होंगे लाखों लोग जो मैं कभी नहीं कहता किसी को कि आपके साथ फला घटना घटित होने वाली है आप इस तरह क्योंकि तब एक चिंतन था मन के अंदर स्वतंत्रता थी माने भी एक स्वतंत्रता दे रखी थी कि जब तक मैं कुछ एक संकल्पों से बंधा रही था मैंने अपने उस मूल स्वरूप को धारण नहीं किया था समाज को मैंने अपने मूल स्वरूप के बारे में बताया नहीं था तब तक कई प्रकार के एक नहीं इस तरह की सैकड़ों घटनाएं हैं मैंने बार बार कहा कि जिसको शोध करना उन जगहों पर जाए अगर एक बात को गलत प्रमाणित कर देगा तो मैं उसी उसी तरह की उससे बड़ी कम कम दस घटनाएं नई करके दिखा दूंगा मगर जो कर चुका हूं उसमें यदि मैं इसी तरह के प्रदर्शन के लिए कि एक नया ग्रुप आ जाए गुरु ऐसा करके दिखा दे तो उससे आप लोगों की खुद की ऊर्जा नष्ट हो मैंने आपने जीवन की एक एक पल की साधना आप लोगों के जनकल्याण के लिए मैंने संकल्प किया है वह व्यक्ति उसी तारीख को खत्म हुआ उसके बाद उसके घर के परिवार के सदस्य बाद में आकर आज भी वो परिवार बराबर उसी है कि वो तो हमको इस तरह के लाभ देते ही रहते हैं हम अपनी समस्या को जहां जब चाहे उनके चौकखट में जाके दरवाजे में दस्खत दे बस गुरु जी को है कहा है गुरु जी हमको मिलना है अनेकों लोग पहुंच जाते हैं अरे गुरु आपका कर्जदार नहीं है आप पहले अपने अंदर श्रद्धा पैदा करो भावना पैदा करो गुरु के जो नियम हो गुरु जी ने नियम बना रखे हो कि कब किस समय में मिलता हूं कब किस समय नहीं मिलता हूं उन नियमों का पालन करो क्योंकि जिस तरह के साधु संतों को आप सन्यासियों को देखते हैं वह उसी तरह के होते हैं कि आपके साथ किस तरह बैठते हैं आपके साथ किस तरह हफ्ते मजाक करते हैं हफ्ता मैं भी हूं मगर अधिकांश जगह आप स्तः देखते होंगे कि मेरी गंभीरता क्यों बनी है वह आप लोगों को लेकर के बनी हुई है चूंकि मैं अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस हूं मेरी निगाह सदै वो लक्ष्य के प्रति होती है मगर जो आत्माएं मेरी चेतनता को कुछ प्राप्त किए रहती है जब वो मेरे आसपास बैठती है तो चेतनता मेरे अंदर नजर आने लगती है इस तरह की एक दो घटनाएं नहीं अनेकों घटनाएं हैं। तो मैंने बार बारह कोई काल का ऐसा क्षण नहीं रहता जो मेरे चिंतन में नहीं होता शिष्यों के भी अनेकों एक नहीं कम कम ऐसे सैकड़ों शिष्य जिनके बारे में घटनाओं के बारे में भविष्य में पहले बताया जा चुका है आगे जगह चौहान लोग इंद्रपाल आहूजा लोग दिन रात यहां नौकरों के समान लगे रहते हैं तो एक नहीं सैकड़ों घटनाओं के साक्षीभूत है मगर मैंने कहा मेरे जीवन का चिंतन है कि मैं हरे को भविष्य बताता फिरूं कि कल को आप उपास्य गुरु जी हमारा भविष्य बता दीजिए मैं किसी की भी हस्तरेखा देखकर बता सकता हूं तो मगर उससे आपको लाभ क्या मिलेगा मैं कह रहा हूं वह आपको वर्तमान संवारा है गुरु तो बहुत कुछ जानता मगर गुरु को जो प्रकृति सत्ता ने दी है वो गुरु के लिए दी है कि मुझे कब क्या करना अपने लिए कब कहा क्या करना किस व्यक्ति को मुझे अपने नजदीक बुलाना किस व्यक्ति को दूर करना किसे लाभ देना किसे नहीं देना इसको इसकी सामर्थ्य प्रकृति ने मुझे मानवता के रूप में दी है किसे देता हूं या किसे नहीं देता हूं यह मेरा अपना चिंतन है मगर कभी भी पात्रता का नियम का प्रकट के नियमों का भी दुरुपयोग नहीं करता क्योंकि प्रकृत के नियमों से मैं बंधा हुआ हूं आज भी मुझे अधिक से अधिक समाज के बीच जितना आता हूं जितना जहर का पान मुझे करना पड़ता है यह व्यथा केवल चौहान बता कई बार मेरे आंसू निकल आते हैं क्योंकि अनेकों धर्मयोगियों ने जितने योगी ऋषि मुनि कह गए हैं कि अगर पूर्णत्व की चेतना जागृत हो जाए तो या तो समाज का त्याग कर लो या तो अपने शरीर को नष्ट कर दो क्योंकि समाज के बीच रहना इतना कठिन है समाज के बीच जाना इतना कठिन है आप सोच रहे होंगे गुरु को मान सम्मान मिल रहा होगा गुरु को तृप्ति मिल रही होगी मैंने कहा मेरे लिए सबसे ज्यादा कष्टदायी वे क्षण होते हैं जब मैं समाज के बीच होता हूं और सबसे ज्यादा प्रसन्न क्षण वे होते हैं जब मैं साधना में माँ के चौड़ों में रत रहता हूं तुमको कह रहा हूं कि ध्यान साधना की ओर बढ़ो और मेरी ध्यान साधना मुझे एकांत की ओर खींचती है मैं रोकना पड़ता है केवल आपके लिए कष्ट कहता हूं केवल आपके लिए मगर सत्य को आप समझ नहीं पाते आप मेरे अंदर की वेदना को समझ नहीं पाते कार्य में किसी भी प्रकार के कर सकता हूं किसी प्रकार के आपके गुरु का मान सम्मान हो जाए इसके लिए देश स्तर पर कोई भी बड़े स्तर का भी कार्य ले सकता हूं मगर उसके परिणाम क्या होंगे इसका ज्ञान आपको नहीं है परिणाम होंगे एक से एक राजनेता एक से एक उद्योगपति एक से एक लभपति सब यहां पर आकर खड़े हो जाएंगे और आप जैसे लोग शायद समी के दरवाजे पर वहां पर पड़े नजर आएंगे आप मुझे मिलना भी चाहेंगे जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूं शायद इतना समय भी मेरे पास आपको देने के लिए नहीं होगा मगर मैंने बार बार कहा मेरा जीवन मेरे रास्ते मेरा मार्ग अलग है उसको जब तक आप समझोगे नहीं जब तक आप सत्य को एहसास नहीं कर पाओगे यहाँ लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है एक एक सूर में इतना खर्च होता है मैं चाहता तो मां की प्रतिमा किसी स्थान में रख सकता हूं जिस तरह आज चौराहे चौराहे पर पहले बजरंग के देवी देवताओं के मूर्तियां पहले लाकर रख दी जाती है फिर चंदा वसूल कर करके मंदिर बनवाया जाता है मैंने यहां भी दुर्गा चालीसा पाठ में कल तस्वीरें रख रखी है चाहता तो एक मंदिर तत्काल बनवा देता जितना एक सूर में खर्च होता उतने में मूर्ति भी आ जाती मंदिर भी बन जाता और आप मंदिरों में जाकर जयकारे लगाते मंदिर में चौखट में और यहाँ जिस तरह मैं एक सरलता से चिंतन दे रहा हूँ अनेकों लोग आते हैं और कहते हैं अरे ये तो बस केवल गुरु का एक चालीसा पाठ भवन बना हुआ है यहाँ तो कोई मंदिर ही नहीं बना हुआ अरे पूरा सिद्धाश्रम जिस तरह समुद्र नदी के अंदर जहां से ध्वज गड़े हुए हैं यह पूरा एक मंदिर का ही स्वरूप है की मैंने कहा धर्मधुरी बनाने के लिए यहाँ के चैतन्य करना है मैं प्रकट सत्ता क्योंकि जिस तरह के मंत्रों की स्थापना कर दी जाती है कर्मकांडी ब्राह्मण बुला दिए गए कुछ मंत्रों को चाण कर दिया कह दिया प्राण प्रतिष्ठा हो गई अरे उन धूर्तों के पास प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या सामर्थ है धूर्त शब्द इसलिए संबोधित कर रहा हूं कि जिस चीज की सामर्थ न हो अगर वह कार्य करते तो वह अपराध करते हैं कहते थे हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा करने का भाव तो त्याग कि हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं सामान्य तौर पर उनकी आरती पूजन कर दें समाज के अंदर ही इतनी भावना सकती है कि अगर वह नित्य पूजा पाठ करता रहेगा तो प्रकृति के कुछ चेतना तरंगे वहां आने लगती हैं प्राण प्रतिष्ठा होती किस प्रकार से है किसी प्रकट सत्ता का आह्वान किस प्रकार से किया जाता है किसी प्रकट सत्ता की जब स्थापना कर दी जाती है तो उसका स्थायित्व तो किस प्रकार से रहती है उसका ज्ञान ही उनको नहीं है यहां जो मैं साधना जीवन जी रहा हूं एकांत स्थान पर अधिक से स्थान को चैतन बना रहा हूं उसके पीछे वही क्रम जुड़ा हुआ जिस दिन प्रकट सत्ता स्वतः प्रफलता से स्थायित्व तो रूप से इस स्थान पर अपना स्थान ग्रहण कर ले मंदिर बनवाने जाना तो बड़ा आसान होता है मगर मेरे कार दोनों पहलू से चल रहे हैं कि सबसे पहले आप लोगों के हृदय में मां का मंदिर बनाना चाहता हूं भगवान की जय और जब आपके हृदय में मां का मंदिर बन जाएगा तो इस मंदिर का निर्माण करने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जो लाभ आपको मंदिर नहीं दे पाए रहेंगे वो आज भी अगर आप आकर यहाँ पर किसी स्थान पर बैठ करके नमन करेंगे अपनी भावनाओं को रखेंगे तो उनसे दस गुना ज्यादा आपको फल प्राप्त होगा बोलो गुरुदेव भगवान की जय